महाभारत शांति पर्व राजा तथा धृतराष्ट्र का युद्ध में मारे गए सगे संबंधियों तथा अन्य राजाओं के लिए श्राद्ध कर्म करना ततो युधिष्ठिर राजा ज्ञाति नाम जे हता युधी श्राद्धा ने कार्याम पृथ्वी वै सम्पान जी कहते हैं राजन तदनंतर उदार बुद्धि राजा युधिष्ठिर ने भाई और कुटुंबी जनों में से जो लोग युद्ध में मारे गए थे उन सब के अलग अलग श्राद्ध करवाए धित्राष्ट्रो दतो राजा पुत्राणाम और फते कम सर्व गुणोपेतन अन्न गा धना च रत्ना च विचिरा महारहा महायशा महायशस्वी राजा धित अपने पुत्रों के श्राद्ध में समस्त कमनीय गुणों से युक्त अन्न गोधन और बहुमूल्य विचित्र रत्न प्रदान किए युधिषिद्रोण से च महात्मनः च महात्मन धृष्टुमुभ्या क्षस विराट प्रभृती उपकारिण द्रुपद्रौपदे द्रौपद्यासहितद तो युधिष्टि द्रौपदी को साथ लेकर आचार्य द्रोण महामना कर्ण धिट्ठुमन अभिमन्यु राक्षस घटोत्कच, विराट आदि उपकारी द्रुपद तथा द्रौपदी कुमारों का श्राद्ध किया ब्राह्मण पृथ्वी समतर्पयत उन्होंने प्रत्येक के उद्देश्य से हजारों ब्राह्मणों को अलग अलग धन रत्न गौ और वस्त्र देकर संतुष्ट किया ये पृथ्वी पाला जन उदेश्योदेश चक्रे राज इनके सिवा जो दूसरे भूपाल थे जिनके सुहृद संबंधी जीवित नहीं थे उन सब के उद्देश्य से राजा युधिटि ने श्राद्ध कर्म किया सभा सर्वे साम साथ ही उनके निमित्त पुत्र युधिटि ने धर्मशालाएं प्याऊ घर और पोखरे बनवाए इस प्रकार उन्होंने सभी सुहृदों के श्राद्ध कर्म संपन्न कराए कराये साम अनोभ स्वाच्यता कृतकृत्योभवद राजा प्रजाघर में न पालयन उन सब के ऋण से मुक्त हो वे लोक में किसी की निंदा या आक्षेप के पात्र नहीं रह गए राजा युधिष्ठि धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कृतकृत्यता क्रित -क्रित का अनुभव करने लगे धृतराष्ट्रम यथापू गांधारी विदुरम तथा सर्वाश्च कौरवान्माश्च समजय धृतराष्ट्र गांधारी विदुर तथा अन्य आदरणीय कौरवों की वेपहने की ही भांति सेवा करते रहे और भृतजनों का भी आदर सत्कार करते थे को जो कोई भी थी, जिनके पति और पुत्र मारे गए थे उन सबका का कृपालु कुरवंशी राजा युधिष्ठिर बड़े आदर के साथ पालन पोषण करते थे दीनाछादन भोजन आन चक्र अनुग्रह प्रभु दिन दुखियों और अंधों के लिए घर एवं भोजन वस्त्र की व्यवस्था करके सबके प्रति कोमलता का बर्ताव करने वाले सामर्थ्यशाली राजा युधिष्ठिर उन पर बड़ी कृपा रखते थे ऋतु निस्पत्न सुखी राजा विजहारा युधि ठिरा इस सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से उण हो शत्रुहीन राजा युधिष्ठिर सुखपूर्वक बिहार करने लगे इति श्री महाभारती शांति पर्वणी राजधर्मानुशासन पर्वी श्राद्ध क्रियायाम दिचत्ध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में श्राद्ध कर्म विषयक बयालीसवां अध्याय पूरा हुआ